जिम हेंसन, पुतलियों का खिलाड़ी लेखन कैथलिन क्रुल चित्रांकन स्टीव जॉनसन तथा लू फैंचर भाषांतर पूर्व यागी कुशवाहा हिंदी वॉइस ओवर पार्थिव मुखर्जी कहानी की पृष्ठभूमि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो शिक्षक कवि राष्ट्रपति पर जिम हेंसन बड़े होकर भी कट से खेलते जाना चाहता था अगर तुम दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हो तो इसकी शुरुआत लोगों को हंसाने खुश करने से की जा सकती है सो so, सोलह साल की उम्र में जिम और उसके एक दोस्त ने अपनी खुद की पुतलियाँ बनाईं और उन्हें टीवी पर पहला काम मिला कुछ समय बाद दुनिया भर के दर्शक जिम के मपेट्स मेठक किरमिट बिग बर्ड और मिस पिगी को चाहने लगे जिम के बचपन का सपना साकार हो गया दुनिया एक बेहतर जगह थी और पुतलियाँ अब सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए थीं बच्चों के लिए जीवंत व रोचक शैली में गैर काल्पनिक साहित्य रचने वाली लेखिका कैथलिन क्रुल ने एक ऐसे शख्स की प्रेरक कहानी लिखी है जो ये जानता था कि बड़े होकर उसे क्या बनना है इंसानी खुशी का पूर्णकालिक रचनाकार और अब मुख्य कहानी जिम हैंसन के परिवार के पास टीवी नहीं था 1930 के दशक में किसी के पास टीवी नहीं था तो ऊर्जा से भरा कोई बच्चा अपना दिल लगाने के लिए भला क्या कर सकता था अपने जूते उतार मिसिसिपी नदी के किनारे बीत रहे अपने जीवन से प्यार कर सकता था जिम के परिवार के बड़े से फार्म हाउस के बिल्कुल पास से एक छोटी नदी बहती थी जिम और उसका भाई पॉल उसी में मछली पकड़ते और तैरते गर्म उमस भरी रातों में वे दलदल के पास जुगनुओं को दमकते देखते और मेढों को टर्राते सुनते प्रकृति को देखना उनकी आवाज़ों को सुनना गाना और कहानियाँ सुनना सुनाना यही उनके मनोरंजन का जरिया था दिवा स्वप्न देखना और प्रकृति का अवलोकन करना जिम को व्यस्त रखता था वो लेलैंड मिसिसिपी के पशु पक्षियों को बड़े ध्यान से देखा करता वो अपने पालतू जानवरों की देखभाल भी करता उसका कुत्ता टोबी उसका टट्टू कछुए सांप मेढक वो जो कुछ देखता उनके चित्र तो आंखता ही था उन जंतुओं के भी आंखता था जिनकी वो कल्पना करता उसकी कॉपी में तमाम विचित्र जंतुओं के चित्रों की भरमार थी जिनको उसने अपनी कल्पना के सहारे रचा था जिम के दादा दादी के यहाँ खाने की मेज़ पर उसके चचेरे भाई बहनों के बीच मज़ेदार किस्से सुनाने की होड़ रहती जिम को चुप रहे उनकी आपसी चुहल सुनना पसंद था अपने परिवार में जिम अपनी दादी का सबसे करीब था दोनों बरामदे में झूला कुर्सी पर घंटों झूलते दादी सुंदर दोहरे मराती या उसे कहानियाँ सुनाती और सबसे ज़रूरी यह था कि वे उसकी तमाम कहानियाँ भी सुनती अमूमन वह अपने ख्याल अपने पास ही रखता दूसरों को परेशान करना उसे पसंद नहीं था अपने दोस्तों के साथ जिनमें उसका जिगरी दोस्त क्रमेट भी शामिल था वो खेल खेलता पर ये टोली वाले खेल नहीं होते क्योंकि उनमें तो उसे सबसे आखिर में चुना जाता था बल्कि पिंग पोंग या टेनिस या बोर्ड गेम्स होते थे जो एक ही साथी के साथ खेले जाते थे जिन घर के पिछवाड़े में परिवार के लिए कार्यक्रम करता इनमें वो घर में उपलब्ध चीज़ों का इस्तेमाल करता माँ की चादरों की अलमारी से निकाली चादर और तौलिया कुंडली मारकर रखे पौधों को पानी पिलाने के पाइप को सांप बना वो सपेरा बनता चादर को अपना चोंगा और तौलिया को पगड़ी बना लेता परिवार के बाहर के लोगों के सामने जिम ने अपना पहला प्रदर्शन तब किया जब वो बॉय स्काउट था उसका एक साथी कुछ चुटकुले सुना रहा था जिम उसके पीछे खड़ा हुआ अपने हाथ साथी के गिरद किए और उसके चेहरे के सामने एक रूमाल हिलाता रहा दर्शा खूब हंसे ठिठिया लोगों को हंसाना जिम के लिए यही तो जादू था ऐसे मौके पाने के लिए जिम ने अपने स्कूल के नाटकों में भाग लिया वो मंच के पीछे भी काम करता था सकने वाला क्रिस्टल रेडियो बना लिया था अब जिम स्कूल से जल्दी से घर लौटता ताकि रेडियो पर ग्रीन हॉर्नेट और द शैडोज जैसे कार्यक्रम सुन सके इतवार की रात प्रसारित होने वाला वेंट्रीलोकिस्ट जो मुंह हिलाए बिना आवाज़ निकाल सकते हैं एडगर बर्गन का कार्यक्रम उसे बेहद पसंद था इसमें बर्गन लकड़ी से बने अपने पुतले चार्ली मैकार्थी से बातचीत करता था अखबारों में छपने वाले धारावाहिक कॉमिक और कॉमिक किताबें जिम की कल्पना को हवा देती थीं जिस तरह से फ्रैंक बाउम ने औज श्रृंखला में पूरी बारीकी से एक जीवंत दुनिया रच डाली थी उससे जिम बड़ा ही प्रभावित था वो कविताएँ लिखता चित्र आँखता स्कूल की हर एक रिपोर्ट के साथ वह चित्र जरूर बनाता चाहे शिक्षक ने ऐसा करने को कहा हो या नहीं शनिवार की दोपहर फिल्म देखने का समय होता उसने जो पहली फिल्म देखी थी वो थी एमजीएम की द विजर्ड ऑफ ऑज ये उसकी पसंदीदा फिल्म बन गई जब वो शेर की उस दहाड़ से डरना बंद कर सका जिससे हर एम फिल्म शुरू होती थी जिम की तेरहवीं सालगिला खास रही एक दैनिक अखबार ने उसका बनाया एक कार्टून छापा ये उसका पहला प्रकाशन था अब तक उसका परिवार मेरीलैंड के हाईटस्वेल में रहने लगा था कुछ घरों में अब टीवी आ चुके थे जिम अपने माता पिता के पीछे पड़ गया कि वे भी टीवी खरीदें उन्हें फिक्र थी कि टीवी से बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा सो वे कुछ समय तक अड़े रहे पर 1950 में आखिरकार उन्होंने हथियार डाल दिए वो टी छोटा था उसकी काली सफेद छवियाँ भी कुछ धुंध थी पर टीवी लोगों को जोड़ता था उसके परिवार की तरह जब वे सब बैठक में साथ साथ बैठ वे कार्यक्रम देखते जो दरअसल कहीं और फिल्माए जा रहे हों जिम को कई कार्यक्रम पसंद आते थे खास तौर से कुकला फ्रैन और ओली नामक के कठपुतली कार्यक्रम इसके किरदार कुकला पॉलिटन प्लेयर्स कहलाते थे इस कार्यक्रम को देख पूरा परिवार हंसता था जिम के पिता जीव विज्ञानी थे वे चाहते थे कि जिम विज्ञान के क्षेत्र का कोई पेशा चुने पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी कुछ ही सालों में जिम टीवी पर कोई काम तलाशने वाला था पुतलियों से खेलने के विचार में तमाम संभावनाएं थीं कुछ लोगों को पुतलियां बचकाने लगती थीं पर जिम सच में टीवी पर उतरना चाहता था उसने स्कूल के पुस्तकालय से कठपुतलियों की किताबें लेकर पढ़ी, हाई स्कूल के कठपुतली क्लब का हिस्सा बना ताकि पुतलियाँ बनाना सीख सके एक दिन उसने एक विज्ञापन देखा शनिवार की सुबह प्रसारित होने वाले एक कार्यक्रम को मैरियोनेट्स यानी कि तारों से चलाई जाने वाली कटपुतलियाँ चला सकने वाले कुछ युवाओं की दरकार थी जिम और उसके दोस्त ने फ्रांसीसी चूहा पियर दो काउबॉय लॉन्ग हॉर्न और शॉर्ट हॉर्न बनाए और विज्ञापन का जवाब दिया उन्हें काम मिल गया सोलह बरस का जिम अब टी पर पुतलियों से खेल रहा था पर उसके पिता का मानना था कि पुतलियाँ चलाना कोई असली पेशा नहीं उपलब्ध करवा सकता सो जिम ने कॉलेज में विज्ञान लेने की कोशिश की पर कला की कक्षाओं ने बाजी जीत ली जो विज्ञान से कहीं ज़्यादा रोचक थीं। कला की ये कक्षाएं अक्सर होम इकोनॉमिक्स यानी गृह विज्ञान विभाग में होती थीं यहाँ 500 भावी गृहणियों व माताओं के साथ पढ़ने वाले छः पुरुषों में एक जिम भी था जिम का मुख्य विषय गृह विज्ञान था पर साथ में उसने कठपुतलियों की पोशाकें डिज़ाइन करने की और विज्ञापन कला की कक्षाएँ भी लीं कॉलेज में पढ़ने के दौरान जिम को अपना खुद का टीवी कार्यक्रम भी मिला सैम एंड फ्रेंड्स इसको सैम नाम वाली एक गंजी कटपुतली कर प्रस्तुत करती थी ये पाँच मिनट की पुतली कॉमेडी वाशिंगटन डीसी चैनल पर दिन में दो बार दिखाई जाती थी जिम चाहता था कि उसकी पुतलियां मुस्कुरा सकें गुस्से में अपनी भॉएँ ताम सकें या दूसरी भावनाओं को व्यक्त कर सकें इसलिए उसने लकड़ी के बदले रोएदार कपड़े से मशमैन इकी और सैम के अन्य दोस्त बनाए सैम के दोस्त मेढक किरमिट को बनाने के लिए उसने अपनी मां के एक पुराने हरे रंग के कोट को लिया उसे विचित्र आकार में काटकर कर सिया तब पिंग गेंद को बीच से काटकर उसकी आंखें बनाकर चिपका दी वो अपनी पुतलियों की आंखें कुछ भेंगी बनाता था ताकि पुतली और भी हसौड़ी लगे वो आईने के सामने खड़े होकर घंटो अभ्यास करता ताकि पुतली की हर एक हरकत बिल्कुल सटीक हो और वो भावनाओं को सही तरह से अभिव्यक्त कर सके अपने जिन बेवकूफी या विनोदपूर्ण विचारों को वो अमूमन अपने तक सीमित रखता था उन्हें वो पुतली चलाते वक्त संवाद में बदल बोलता भी जाता था परंपरागत रूप से कठपुतलियों का खेल दिखाने के लिए एक डिब्बे नुमा मंच होता था जिम ने उसे हटा दिया अब टीवी का पर्दा ही उसका मंच था इसका मतलब था कि कैमरे की नज़र से नीचे उकड़ू बैठ पुतलियों को सिर से ऊपर उठा चलाना पड़ता था लगातार उन्हें इस तरह नचाने चलाने की बदौलत बाजुएं दुखती थी पर रंगीन टीवी की तकनीक का फायदा उठा जिम ने अपनी पृष्ठभूमि को जीवंत खुशनुमा रंगों से भर दिया जिम की कठपुतली कक्षा की एक सहपाठी थी जेन नेबेल जिम ने उससे मदद मांगी अपनी इन पुतलियों को जिम ने मपेट्स नाम दिया यह मजेदार शब्द मेरियोनेट्स यानी कि तारों से चलाई जाने वाली पुतलियां और पपेट्स सामान्य पुतलियां के जोड़ से बना था सैम एंड फ्रेंड्स कार्यक्रम छह वर्षों तक कामयाबी के साथ प्रसारित होता रहा जिन लोगों ने जिम के साथ इसमें काम किया था वे उससे प्रभावित हुए ये बच्चा तो जीनियस है चमत्कार बच्चों से लेकर पादरियों तक सबको यह कार्यक्रम पसंद आता है हमने ऐसा कुछ पहले देखा ही नहीं जिम कॉलेज के स्नातक उत्सव में किसी से खरीदी पुरानी रोल्स रॉयस में पहुंचा जो उसने अपनी कमाई से खरीदी थी और गृह विज्ञान विभाग से अपनी डिग्री ली फिर भी एक वयस्क आदमी का पुतियों से खेलना खुद जिम का मन भी शंकाओं से भरा था सो वो चित्रकारी करने यूरोप चला गया वहां अपने खाली समय में वो कठपुतली कार्यक्रम देखने जाता और मशहूर पुतली चालकों से मुलाकात करता वे इस कला को बचकाना नहीं कला की एक गंभीर विधा मानते थे जिम ने जाना कि सदियों से दुनिया भर के लोग अपने अनुष्ठानों मनोरंजन वाद विवाद आदि के लिए पुतलियों का उपयोग करते रहे हैं अमरीका वापस लौटने पर जिम को भरोसा हो गया कि पुतलियाँ बचकानी नहीं है उसने एक कंपनी बनाई मैपेट्स इनकॉरपोरेटेड और जेन से शादी कर ली 1960 के दशक के दौरान हैंसन के मपेट्स ने टीवी विज्ञापनों तक को देखना मजेदार बना दिया ये किरदार सैकड़ों व्यावसायिक विज्ञापनों में साबुन से लेकर कुत्तों का खाना तक बेचते दिखाई देते जिम और मेडक किरमिट जैसे मपेट्स लोकप्रिय टीवी कार्यक्रमों में जैसे द एड्स अलिवन शो में मेहमानों की तरह बुलाए जाने लगे जिम अपनी कल्पना को उड़ान देने के लिए दूसरे तरीकों के साथ जैसे फिल्में बनाना प्रयोग करने लगे उनकी कुछ परियोजनाएं कामयाब रहीं तो कुछ नाकामयाब पर नाकामयाबी ने उन्हें नया कुछ करने से कभी नहीं रोका जिम के प्रेरणा के पल तब आते जब वे बाहर सुकून भरे माहौल में होते या फिर अपने दफ्तर की आराम कुर्सी पर पसरे होते पर वे ये कभी नहीं भूले कि कैलिफोर्निया के एक पेड़ के तले प्रकृति के सौंदर्य से स्तब्ध खड़े वे पत्तियों को सूरज की रोशनी में झील देखा करते थे उस पल जो भी कागज हाथ लगता उसे भी उठाते और अपनी चटक रंगों वाली फेल्ट पेनों से आंकना शुरू कर देते मपेट्स को पेश करने के 15 साल बाद वे 33 वर्ष के थे और टीवी के मशहूर शख्सियत भी उन्नीस के एक दिन उनके पास एक फोन आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी फोन फिल्म निर्माता जोएन गांज कूनी का था उन्होंने जिम से कहा कि कई अध्ययनों से पता चला है कि शाला पूर्व शिक्षा बच्चों के जीवन पर असर डालती है पर गरीब बच्चों की अमूमन शाला पूर्व शिक्षा तक पहुंची नहीं है पर उनके घरों में भी टीवी होता है क्या टीवी का उपयोग सिखाने के लिए किया जा सकता है और क्या जिम की कंपनी शाला पूर्व बच्चों के लिए एक नया कार्यक्रम बनाने में मदद करेगी जिम हिचकिचाए उस कार्यक्रम का नाम भी पड़ा विचित्र था स्ट्रीट जो ने स्पष्ट किया कि अरब देश की विख्यात कहानी में खजाने का दरवाजा खोलने के लिए खुल जा सिम सिम का जो आदेश दिया जाता है उसी के आधार पर कार्यक्रम का नाम रखा गया है कि वो छोटे बच्चों के दिमाग को खोलेगा पर जिम को शंका क्योंकि वे अपने मपेट्स को सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं करना चाहते थे पर सालों से अपने खुद के बच्चों के अवलोकन ने उन्हें भरोसा दिलाया वे अपने बच्चों को बड़े गौर से देखते थे ये जानने की कोशिश करते कि उन्हें क्या हंसाता है वे उनकी कहानियां सुनते उनकी कल्पना को प्रोत्साहित करते उन्हें लगा कि हो सकता है कि टीवी का उन पर अच्छा प्रभाव पड़े खासकर उस खौफनाक दौर में जब कुछ लोगों को लग रहा था कि पूरा देश ही बिखर रहा है संभव है उनका योगदान स्थिति को कुछ बेहतर बना सके कम से कम वे कार्यक्रम में हंसी मजाक तो जोड़ सकेंगे ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अपने ऊँचे लक्ष्यों के बावजूद कार्यक्रम घिसे पिटे उपदेशों से ना भरा हो साथ ही ये एक बड़ा प्रयोग था और जिम को प्रयोगों से प्यार तो था ही प्रतिभाशाली लेखकों संगीतकारों के एक दल के साथ जोएन की नई चिल्ड्रंस टेलीविजन वर्कशॉप में जिम की कंपनी काम में जुट गई मेढक किरमिट वैसे ही तैयार था जल्दी ही एक चिड़चिड़ा जीव आया जो कूड़ेदान में रहता था ऑस्कर द ग्राउच। तब दो बिल्कुल फर्क किस्म के दोस्त बर्टी और अर्नी की कल्पना की गई एक भूखा जीव बनाया गया जिसका नाम कुकी मॉन्स्टर था तब बिग बर्ड नाम वाली एक चिड़िया तब और भी कई किरदारों को रचा गया जिम ने कड़ी मेहनत की चटक रंगों में हर एक नए मपेट का चित्र बनाया तब उसकी रचना में दिशा दी हर एक किरदार के व्यक्तित्व व आवाज के पीछे उनका योगदान था जो अक्षर अंक और तमाम दूसरी अवधारणाओं को सीखना मजेदार बना देता था इतने सारे रचनात्मक लोगों के साथ काम करते हुए जिम इतना धीमे बोलते थे कि लोगों को उनकी बात सुनने के लिए आगे झुकना पड़ता था कोई उमदा विचार सुनवे खिलखिला पड़ते और अगर उसे बेहतर बना पाने की गुंजाइश होती तो कहते हम hm, उनकी सबसे बड़ी तारीफ थी लवली नहीं तो वे कहते इसे और विनोदपूर्ण बनाया जा सकता है ससम स्ट्रीट का प्रसारण 10 नवंबर उन्नीस से शुरू हुआ जिम सेट पर फिरकनी से इधर से उधर दौड़ रहे थे ताकि सब कुछ पूरी तरह तैयार हो वे अर्नी व अन्य मपेट्स की नक नकाई आवाज भी देने वाले थे उन्होंने कार्यक्रम के लिए कुछ छोटी एनिमेटेड फिल्में भी बनाई थीं। और तो और एक बार गिनती के एक प्रसंग में वे खुद जिम हेंसन के ही रूप में तीन गेंदों को हवा में एक साथ उछालते हुए आए प्रसंग में उनका तकिया कलाम था तीन गेंदे से कार्यक्रम था जिसमें शाला बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए हंसी मजाक का इस्तेमाल किया गया था बच्चों को नीचा या कमतर मान उपदेश झाड़े बिना कार्यक्रम का वर्णन करने के लिए उत्तेजक और क्रांतिकारी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जल्द ही बर्ट अर्नी और दूसरे किरदार दुनिया भर में मशहूर हो गए स्कूल जाने की तैयारी कर रहे लाखों बच्चों के पक्के दोस्त बन गए ससमी स्ट्रीट ने कई पुरस्कार जीते बच्चों के कार्यक्रमों के इतिहास में ये सबसे प्रभावी और सबसे अधिक समय तक चलने वाला कार्यक्रम बना इस सफलता में जिम के मपेट्स की भूमिका उतनी ही अहम थी जितनी विनोद भरे संवाद और रोचक कथानक की मपेट्स काफी कुछ असली बच्चों जैसे थे प्यारे भींचकर गले लगाने लाए खोपड़ा चकरा देने वाले लालची पर साथी हंसते मुस्कुराते वे आदर्श या मधुर मीठे नहीं थे वे सच में मजेदार थे जिम के खुद के पांच बच्चे लीसा शरिल ब्रायन जॉन और हैदर उन्हें प्रेरित करते रहे बाद में उन्होंने भी कई तरह से कार्यक्रम की मदद की अपने छह घरों के बीच चक्कर घिन्नी से जाते आते कई योजनाओं पर सोचते विचारते जिम साथ ही कई फिल्म और टीवी पर योजनाओं की निगरानी भी करते थे जिनमें तरह तरह से पुतलियों के साथ खेलने के विकल्प हों मॉपिट्स कंपनी ने उन्नीस में सैटरडे नाइट लाइफ की पहली कड़ी पेश करने में मदद की तब खुद अपना कार्यक्रम भी शुरू किया द मपेट शो इसमें मिस पिगी और क्रमशा हर उम्र के 400 किरदार जुड़े जिम का सपना था पूरे परिवार के लिए एक कार्यक्रम बनाना उस तरह का साफ सुथरा मनोरंजन पेश करना जो उसे अपने परिवार के साथ मिसिसिपी में पसंद आता था मपेट्स दुनिया के इतिहास में सबसे लोकप्रिय पुतलियां बनी जो हर सप्ताह साढ़े करोड़ लोगों को हंसाती थी जिम ने कई सफल मपेट फिल्म बनाई साथ ही दूसरों की कई परियोजनाओं पर भी काम किया उन्होंने स्टार वॉर्स द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक में जेडाई मास्टर योडे की परिकल्पना में मदद की टीनेज एज म्यूटेंट निजा टर्टल्स की फिल्मों में कई जंतुओं की परिकल्पना में भी उन्होंने मदद की वे साथ ही अपनी प्रायोगिक फिल्में भी बनाते रहे पर मपेट्स के साथ नहीं ये गंभीर फिल्में जैसे द डार्क क्रिस्टल या लेबरिंथ सबको पसंद नहीं आई पर जिम के प्रयोग अनंत थे जिम को जानने वालों और लाखों उन लोगों के लिए भी जो व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते तक नहीं थे यह समाचार दुखद था कि एक छोटी सी बीमारी के बाद तिरपन साल की आयु में उनकी मौत हो गई उनकी प्रार्थना सभा में हजारों लोग आए जिम की इच्छा के अनुरूप सबने चटक रंग के कपड़े पहने न्यू ऑर्डियंस के एक जैज संगीत दल ने खुशनुमा संगीत बजाया आखिर में सब हर रंग की तितली की पुतलियों को हिला जिम के काम का जश्न मनाया अपनी जीवन कल्पना शक्ति और पुतलियों के साथ उनके खिलंदड़पन के कारण जिम हसन दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सके फर्क ला सके